जब विक्रांत तारीख के साथ वापस मुंबई पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी विक्रांत पहले तारीख को लेकर उसके घर पर छोड़ने के लिए गया घर पहुंचने के बाद तारीख ने विक्रांत से हाथ मिलाया और फिर उसे आश्वासन दिया कि अगर उसे आगे चोरों के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो फिर वो तुरंत इन्फॉर्म करेगा विक्रांत ने भी उसे पूरा भरोसा दिया कि वो भी अपने वादे से नहीं मुकरेगा और जो भी उसने कहा है उसे पूरा करेगा तारीख को छोड़ने के बाद विक्रांत सीधे ही अपने घर के लिए निकल पड़ा अब तक वो इतना थक चुका था कि बड़ी मुश्किल से उसकी आंखें खुल रही थी वो रोड पर बड़ी मुश्किल से देख पा रहा था उसे बहुत जोर की नींद लगी थी इसलिए घर पहुंचकर वो गाड़ी को पार्क कर रहा था की अचानक से उसके पास अदृश्य शक्ति का टास्क खत्म होने का मैसेज आ गया उसका आज का सक्सेस रेट नवासी प्रतिशत था और अदृश्य शक्ति द्वारा उसे खास तरह का लाउड दिया गया था ये अदृश्य लाउड था और इसकी मदद से विक्रांत अपनी आवाज को जब चाहे तब में के साथ की थी। फिर आज उसने पूरा दिन केस सोल्व करने के लिए काम किया था इसके बावजूद सक्सेस रेट मात्र नवासी प्रतिशत ही था लेकिन फिर उसे याद आया की पिछले दिन उसे अदृश्य शक्ति द्वारा कोड बड़ में पानी और चंद्रमा दिया गया था पानी का मतलब लड़की से था और उसने मोनिका को कासिम के चुंगल से छुड़ाया था ऐसे में उसने इस कोडवर्ड का टास्क अच्छे से पूरा किया था लेकिन फिर बाद में उसने जानबूझकर कासिम के आदमी से लड़ना शुरू कर दिया था वहां पर अगर वो चाहता तो मोनिका को लेकर सीधे घर भी आ सकता था और फिर हो सकता था कि उसे मोनिका के साथ रोमांस करने का मौका भी मिलता लेकिन विक्रांत ने अपने इस मौके को गंवा दिया और शायद इस वजह से ही उसका सक्सेस रेट कम था और फिर दूसरा कोडवट चंद्रमा था जिसके अनुसार विक्रांत को धन का लाभ होना था खैर उसने इस कोडवर्ड को टास्क को अच्छे से पूरा किया था उसने तारीख से वो एंटीक फ्लावर पॉट खरीद लिया था विक्रांत ने उस फ्लावर पॉट के लिए तारीख को मात्र एक लाख रुपए ही दिए थे जबकि उसकी कीमत मार्केट में इससे कहीं ज्यादा थी वैसे भी विक्रांत को पिछले दिन कोडवर्ड में काम से रिलेटेड कोई सिग्नल नहीं मिला था अगर उसे पहाड़ कोडवर्ड मिला होता और फिर वो केस के इन्वेस्टिगेशन में दिन भर मेहनत करता तो फिर हो सकता था की उसका आज का सक्सेस रेट नब्बे से ज्यादा होता लेकिन जब उसे ऐसा कोई कोडवर्ड मिला ही नहीं तो फिर उसके काम करने से उसके सक्सेस रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा इसका मतलब यह है कि अदृश्य शक्ति जैसा कोडवर्ड दे रही है उससे रिलेटेड काम करने पर ही सक्सेस रेट बेहतर होगा विक्रांत ने मन ही मन सोचा विक्रांत अपने हाथ में फ्लावर पॉट का बॉक्स लेकर सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर कमरे की तरफ जा रहा था वो अपने एक हाथ से दरवाजा खोलने की कोशिश कर ही रहा था की उसने बाहर बालकनी से देखा की मोनिका और जीनत अपने कमरे में से बाहर निकल रही थी विक्रांत को देखते ही मोनिका और जीनत दोनों एक साथ ही छत की छोटी सी बाउंड्री वॉल को क्रॉस करके उसके पास आ गईं। ये दोनों काफी देर से अपने छत के बाहरी खड़ी थी और विक्रांत के वापस आने का ही इंतजार कर रही थी जैसे ही दोनों विक्रांत के करीब पहुंची मोनिका विक्रांत के पैरों को पकड़कर जमीन पर बैठ गई और फिर वो फूट फूट कर रोने लग गई विक्रांत सर थैंक यू थैंक यू सो मच अगर आज आप ना होते तो ना जाने क्या हो जाता मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी थैंक यू थैंक यू सो मच अरे कोई नहीं कोई बात नहीं तुम रोना बंद करो, चुप हो जाओ। विक्रांत ने एक हाथ से मोनिका को उठाने की कोशिश करते हुए कहा अभी भी उसने अपने एक हाथ से ही किसी तरह अपने घर का करते का, अच्छा अंदर आओ अंदर आओ बैठ के बात करते हैं अंदर पहुँचकर जैसे ही विक्रांत ने हाथ में लिया हुआ बॉक्स वहां टेबल पर रखा तुरंत ही मोनिका उसके बाहों में आकर चिपक गई और फिर से वो रोते हुए कहने लगी नहीं सर मैं आपका यह आसान कभी नहीं भूलूंगी मैं आपका एक एक पैसा वापस करूंगी एक एक पैसा मैं गलती हो गई मुझसे ओहो इतना कहकर मोनिका फिर से रोने लग गई जबकि जीनत की आंखों में भी इस वक्त आंसू भरे हुए थे और वो चुपचाप खड़ी ये सब देख रही थी विक्रांत के लिए ये सब देखना कोई नई बात नहीं थी अपने पिछले जन्म में वो इस तरह की सिचुएशन से कई बार उबर चुका है कई बार उसने इस तरह के लोगों को कर्ज के तले दबकर रोते हुए देखा था इस तरह के धंधे करने वाले लड़कियों के साथ अक्सर ऐसा होता है अक्सर कोई ना कोई उन्हें परेशान करता रहता है पैसे के लिए जिल्लत झेलना इन लोगों की किस्मत का हिस्सा ही है मोनिका की किस्मत थोड़ी अच्छी थी क्योंकि उसे विक्रांत का सपोर्ट मिल गया था लेकिन ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिन्हें किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है अपना जिस्म बेचकर भी वो कासिम और उसके जैसे गैंगस्टर तरीके के लोगों की गंदे नजर से बचकर नहीं रह पाती है अक्सर कोई ना कोई उन्हें परेशान करता रहता है कई बार तो इन लोगों को मार भी दिया जाता है और उसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं होती है क्योंकि इनके आगे पीछे कोई भी जिम्मेदार नहीं होता विक्रांत ने मोनिका को अपने ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर बैठाया और फिर उसे पानी का गिलास दिया फिर जैसे मोनिका ने पानी पिया और वो थोड़ी शांत हुई फिर विक्रांत ने उसे समझाते हुए कहा देखो मोनिका ये सब काम करने का अंजाम बुरा ही होता है मैं तुम्हे एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते नहीं बल्कि तुम्हारा पड़ोसी और तुम्हारा दोस्त होने के नाते समझा रहा हूँ तुम ये सब काम छोड़ दो और कोई इज्जत भरी नौकरी कर लो चाहे छोटी मोटी नौकरी ही क्यों न हो भले ही कम पैसे मिलेंगे लेकिन इज्जत की रोटी तो खाओगी ऐसे दरिंदों से बची तो रहोगी हम्म, विक्रांत की बातें सुनकर मोनिका ने कुछ कहा नहीं लेकिन अपना सिर हिलाते हुए उसकी बातों से सहमति जता दी देखो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी नौकरी के लिए बात कर सकता हूँ मेरे एक दोस्त का जिम है तुम वहाँ पर नौकरी कर लो अभी वहाँ पर वैकेंसी खाली भी पड़ी है विक्रांत ने कहा नहीं सर मैंने खुद इस बारे में सोचा है मोनिका ने रोते हुए कहा मैं भी अब इज्जत की दो रोटी खाना चाहती हूँ मैं अब इस धंधे में नहीं रहना चाहती जिसम बेच सकती हूँ लेकिन फिर भी एक सम्मान की जिंदगी चाहती हूँ अब मैं इस काम में नहीं रहूंगी मैंने पहले ही बात कर लिया है जीनत ने मेरे लिए बात की थी और एक हॉस्पिटल में जगह खाली है मैं अब वही नौकरी भले पैसा कम लेकिन कोई टेंशन तो नहीं रहेगी मैं भी अब समाज में सिर उठा कर रहूंगी अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है विक्रांत ने कहा और हाँ तुम पैसे की चिंता मत करो जब तुम्हारे पास हो जाए तब देना आराम से इसके बाद विक्रांत और मोनिका थोड़ी देर तक बात करते रहे फिर जीनत खुद मोनिका को अपने साथ लेकर चली गई क्योंकि वो समझ रही थी कि इस वक्त विक्रांत काफी थका हुआ है और वो जल्द से जल्द सोना चाहता है इन दोनों के जाने के बाद विक्रांत ने डोर भीतर से लॉक किया और फिर अपने साथ लाए हुए बॉक्स को ओपन करके देखने लगा उसमें रखे फ्लावर पॉट को बाहर निकालकर विक्रांत उसे बड़े ध्यान से देखने लगा देखने में तो ये नॉर्मल फ्लावर पॉट जैसा ही लग रहा था लेकिन ये तकरीबन पाँच साल पुराना था ये नवाब हामिद खां के महल में रखा जाता था